कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विष्णु की माँ शंकर का दादा कौन है हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर ना जो त्यार करी है ना गंगा जल तेरह अपने आंगन में बोकर वह दो मांगी मारा, मारा जी ने मंगाई नो बोली महाराज जी या कौन दो ये नाड़ दे सकती हूँ और त्री नगरी छो त्याग सकती हूँ अपने जगन्नाथ भगवान की खातिर तैयार कर रखी है इसमें मेरा एक एक प्यार उसके प्रति गूंथ रखा है ये नहीं दे सके नो बोला अभी बात सुन ले मुंह मांगे पीछे दूंगा तो आज मेरा जीव कल्याण हो सी आत्माउार हो साम मिला नहीं तो मैं वंचित रह जाऊंगा या साहेब की शरत है गुरुजिया की नवली भाई महाराज जी बात फिर कलो और तयब को आ लो अब कह तय नो के नु छोड़ तेरे राज को जा सकती हूँ पर याद होती नहीं दूंगी नो वो फिर विचार कर ले इस बात पे पांच गांव दे दूंगा अपनी बहन ने नोवली जी मेरा लिए तो राख है ये सब तेरे गांव भी और ये नगरी भी मैं याद होती अपने भगवान की खातर त्यार करा मैं नहीं दू आखिर मैं नो वोला तेरा कसूर को ना खोटे कर्मी इतना हूँ मेरे माड़े भागे क्योंकि मैं आज मेरा जीवदार होता आर मैं इस काबिल भी नहीं ये तेरा कसूर को ना मेरे माड़े बाग गने। मैं, मेरा नहीं हो सकता गने खोटे कर्म करना वो गुरुमुख ना होता तो जबरदस्ती खोज ले जाता कि आठ लागे थी छोरी किसके आगे पर ये गुरुमुख में और मनमुखी मित्र अंतर हो जाता राजा हो कम हो अपने को कोसता हुआ और आख्या पानी भरकर चल पड़े जब पहुंचा साहब के पास कबीर साहब के पास उनके घर पर अपने ही घर पर बैठे थे इन्हीं के घर पर बैठे थे राजा के दरबार में और चरणाम पढ़कर खूब रोया अनु बोला महाराज में घना माड़ा मेरे बाघ में नाम को ना। मतलब तो पापी जी और वह लड़की नाटगी वोती देने से क्या बोली भाई नोली के मैं जगन्नाथ पर चढ़ाऊंगी या अपने दू को अनु बोला जी मैं तो नीच आत्मा हूं अब मेरा कल्याण हो कबीर साहब ने बोला भाई मैं अपनी शरत को डीला करता हूँ एक काम कर दे क्या कि वो लड़की जाएगी कांसी से पुरी, बग, और जगन्नाथपुरी लगभग सत्रह अठारह सौ किलोमीटर पड़ा है पैदल जाओगी सहयोग कर दे वहां तक वो साड़ी तट वादे दौती उसकी मंदिर में फिर वापस ठीक ठाक वह लड़की घर पर जाएगी ना कोई रास्ते में तकलीफ ना होगी तो मत सतनाम दे दू अब राजा को एक अच्छी करण उभरी अब तक मेरी बात बन गई अपनी बहन की खातर की जुड़वा दे और भाई में बैठा कर ले जाऊं। जब वह राजा को के दो नौकर भेजे की जाकर लड़की को कहो कि कब जाएगी जगन्नाथ पे और उनको सारी सूचना बता देना हम तेरे साथ चलेंगे बहन अपनी बहन ने पालकिया में ले जाएंगे। और राजा ने यही कहा है और महाराजी की शर्त दिल्ली होगी गुरु जिया ने ये कह दिया कि ये लड़की वहां पर साड़ी चढ़ाकर धोती चढ़ा के चरणा में आ जाएगी जगन्नाथ के अत्य नाम दे दूंगा पर लड़की को बीच में कष्ट ना होना चाहिए ये सुविधा दे, दे दे तो उस बहन को अब कहते हैं अच्छे काम को सहयोग देता है वो भी पुन का भागी हो सहयोग मनमाने दे दे ठाकर वो कर दे अच्छा दोनों दोषी होते है। एक अच्छे काम में सहयोग देता है तो वो पुन का भागी होता है और लड़की भी सोच रही थी कि राजा घर पर जाकर विचार करेगा अपनी बेजती का बदला लेगा पर आदेश की नगरी ताक दे और सदा दे दे कुछ और भी कोई ताजुब नहीं है सिपाहियों को देख कर अछौरी घबरा सोची चलना पड़ेगा तो वो कहने लगे कि बहन हम आपको ऐसे प्रार्थना करने आए की बात भाई कि राजा ने आपसे पूछा आप कब जाओगी जगन्नाथपुरी पे के मतलब उन्होंने कहा कि हम तीन चार जने आपके साथ चलेंगे राजा ने कहा कि रास्ते में उस लड़की को कोई तकलीफ ना हो जानी चाहिए यही गुरुजीओ ने आदेश दिया दूंगा और बहन हम तेरे लिए पालकी ले आवाएंगे और बैठा कर ले चलेंगे बोली ना भाई मैं तो जाऊंगी पैदल और राजा का शुक्र सोसो बार करती हूँ जो मुझे सुविधा दे मेरे साथ चल पड़ना ठीक है लेकिन मैं जाऊंगी पैदल और दिन बता दिया राजा ने एक बैल गाड़ी जुड़वाई उसमें खाने पीने का भोजन वाजिया दो रसोई बिठा दिए कि जहां भी बहन रुका इसको प्रेम से खाना बनाना और खिलाना खाने, खाने का सामान रख ले जाना तो वह लड़की व बहन और साथ में वह चार पांच सिपाही चल पड़े जगन्नाथ के मंदिर में सुबह सुबह स्नान करके उस लड़की ने और वह धोती उसके चलना रख दी जगन्नाथ की मूर्ति का गए वहां से और कहा कि है मालिक अपने इस दासी के या तुझ बैठ स्वीकार करना ग्रीपे और लेन ने कुछ नहीं ये प्यार भर आपका इसमें वहां से वह धोती उठी ऐसे उड़ गई और बाहर जा गिरी आंगन में और आकाशवाणी हुई कि नालायक या धोती मैंने खासी में मंगवाई थी तेरे पर इतनी दूर तो आई दुख पावन की खातिर वहां तेरे पर कोई ना दी गई कह नी वो तो कबीर भगवान कबीर साहब ने मंगवाई चीज कबीर जी ने, ने वो कबीर ही है जो कुछ है और जाके उसके पा, अपने गलती की माफी मांगी और उसको स्वीकार करे तो मैं करो ना मेरे काम को या दो फिर दोबारा दो पर रख कर वही से रोन लगी थी और कांसी तक आ गई वो लड़की आके क्यों बंदी छोड़ तो जा नहीं जानते कबीर भगवान वो वहां पर है पहले जा बैठे उस नवाब के घर पर क्यों दस पंद्रह दिन जान में ला गए थे दस पंद्रह दिन आने में लागे उस दिन वो महाराज वहीं बैठे नवाब की घर पर <स्थाँगाँ> और उम्मीद कर रहे कि आजकल माने वाले हैं इतने में वो चार पांचों सिपाही और वो बहन वह लड़की साहब के चरना में गिर के कबीर साहब के फूट फूट करो जैसे कोई सौदन मर जाकर जो बोला ना था और रोया रोया करे <laughs> राजा बोला उन सिपाहियों को को कि क्या दुख हो गया इस लड़की क्यों है मिला। क्योंकि वो लालच बन गया भगवान के वजन का उसको आत्मा जाग चुकी थी नो बोले जी हमने तो अपनी बहन को मतलब कोई संकट नहीं आया कति ठीक ठाक आइए तो रो क्यों रही है कि इसने <laughs> या दोती चढ़ाई वहां जाके और दोती इसकी स्वीकार को नई उल्टी जा पड़ी आकाशवाणी हुई हम वहीं खड़े थे आकाशवाणी में यह कहा कि यह धोती तो मैंने काशी में मंगाई थी वीर सिंह द्वारा यहाँ लेकर आई तो 2000 किलोमीटर बाउड़ी और जाके उसके चरण में रख दो वो स्वीकार करेगा तो मुझे स्वीकार यह ना मेरे बस का कोई न वो अनंत कोटी ब्रह्म के मालिक से या नो ऐसा फिर वीर सिंह गिराव लाग गया क्योंकि ये तो बीमारी पड़ी हुई है कि हम लाल की पहचान नहीं कर पाते हैं। अब उसने कम पानी वाकर मैं भी मान इच्छता मैं तो महाराज जी को एक साधारण सा भक्त मान्या करता अर्जुन सा ये तो पूर्ण परमात्मा बैठे हैं। एक चरण पकड़ का वो फूट फूट कर होता है फिर वो महाराज जी दोनों को शांत करते हैं फिर लड़की के मुख से पूछते हैं बेटी क्या बात है क्यों रो रही है महाराजी इस पाप पापन माफ कर दो मैं तो गुरु को कुछ और समझती थी परमात्मा को नारा जानती थी और वहां से मेरा, गया। वे वे गेला मेरा गया। भी कुछ और समझ रहा था कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध और महा दुखी संसार में अग्ञ गुरु को मानुस जोग्य न कर चरणा मृत को पान वो नर नरक में जाओगे योग्योग इस प्रकार उस लड़की का अंधेरा हटाया और गुरु के चरणा में दर्द हुआ और जब वीर सिंह बघेला ने भी भक्ति की जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई यह बताता हूं आपको यह अज्ञान हटेगा जब कबीर भगवान सिद्ध होगा आपको वैसे कोई ना जचे जगन्नाथ के मंदिर को कहते हैं पांच छह बार राजा ने बनवाया था और समंदर ने दहा दिया था नहीं बना ये इतिहास पड़ोस का उसने एक इंद्र नाम का उड़ीसा का राजा था भगवान कृष्ण का अटूट भगत था अन्य भक्त स्वपन में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए कि वो स्थान दिखाया समुन्द्र के तट पर इस स्थान पर मेरा जगन्नाथ के नाम मंदिर बना दे तो राजा ने तो अगले दिन चिड़ाई ला दी मंदिर तैयार हुआ समुन्द्र उठा और ढा दिया खत्म जड़ से खत्म कर दिया तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार ऐसे ही कर दिया मंदिर तैयार हुआ समुद्र में ज्वार बाठा उठे और उसको ठाके ठोक दे आखिर में राजा हताश हो गया अब मंदिर समुद्र बनन नहीं देवा कबीर साहब को अपना वचन याद आया निरंजन ने कबीर साहब से वचन बनवाया था कि आप जब मंडल में जाओ तो मेरा मंदिर बनवाना जगन्नाथ का मंदिर चारो युगा कबीर भगवान चारों युगाम अब प्रमाण दूंगा आपको कि कैसे कबीर साहब ने बनवाया ये मंदिर कबीर साहब राजा इंद्रदमन के पास पहुंचे कि राजन ये मंदिर मैं स्थापित करवा दूंगा आप फिर बनवा दो अब राजा नो बोला जी मेरे बस का कोई ना महाराज जी ये समुद्र बन नहीं देता खतरनाक खाली हो गया मेरा मैं तो जी लाके बनाऊं सो और करोड़ों रुपये ला दूं अपने भगवान के नाम पे। पर यू बनन तो ना देता नो बोला बनन ही बनन देगा यू और मैं बनवाऊंगा नो बोला ना जी मेरे बस का कोई ना नो बोला भाई जितने बनवाना हो तो मैं फला स्थान पर मिलूंगा मुझे मिल लेना आके रात्रि में भगवान कृष्ण ने राजा इंदन को फिर सौंपन दिया दर्शन दिए कि उस पर ये संत जो है ये इसकी इतनी शक्ति है इसकी शक्ति का पैमाना को और जाके चरण छू ले और मंदिर बनवा ले अब राजा फिर डटा जा था ढूंढा सिपाहियों द्वारा कि महाराज ने ढूंढ का हो स्वयं गए वहां पर चल के क्या लगे महाराज जी मैं मंदिर बनवा देता हूं पर समुद्र ने रोक दिया अगर रोक दूंगा ये काम मेरा है तो मंदिर बनवा दे मंदिर चार होगा समुद्र के किनारे पर बंदी छोड़ भगवान ने कबीर साहब ने अपना यानी चबूतरा बनवा लिया कि ये मेरा एक पत्थर दे। अब जो ही मंदर पर दिया उसी समय पहाड़ के भी ऊपर जैसे तीस चालीस फुट ऊपर उठ जाता है पानी नू जैसे पहाड़ उठा कर आंधी सी आ गई बंदी छोड़ कबीर साहब वहां बैठे ऐसे कर दिया जो का तो जाम हो गया वही पर ऐसे का ऐसा पहाड़ का पहाड़ खड़ा पानी का आज्ञा नहीं बढ़िया समुद्र विपरकार ब्राह्मण का और साहेब के चरणों में आके आकर ना जी अक्षमा करना और एक काम करो मन जान दो नगे क्यों भाई किस लिए जाता है आज्ञा को इसलिए जाता हूं कि इस समुन्दर ने डाऊंगा क्यों भाई किसी की आत्मा ने क्यों ठेस पोचा बेचारे ने बनाया हमारे पढ़ के और तू तो क्यों डावा इसको नो बला मैं तो अच्छा डाऊंगा या कोई बात हुई अच्छा डालूंगा कारण बता कारण ये है कि जब ये राम रूप में आया था ना भी सुनो इसने मेरे साथ जबरदस्ती कर रास्ता लिया था समुन्द्र पर मेरे को तीर दिखाया था इसने ए? और मेरे ऊपर पुल बांधना चाहा था वो बदला मैं लूंगा नो बला भाई जा फिर ले लेता ने क्यों छो मे मेरे पर जाया नहीं जाता इसलिए तुम आपसे कहता हूँ मन जान दो आगे मैं तो जाने दू तो मुझे बदला दिलवाओ उसकी द्वारका को डबोले जाकर भगवान विष्णु की द्वारका को अपने अंदर समाले पर यहाँ नहीं आ सकता तू और के बाद भी मत आना वो जगन्नाथ का मंदिर उस उसम के बाद स्थापित हुआ समुन्द्र नहीं आया आगे हिम्मत नहीं पड़ी उसकी आगे आने की उल्टा तो हट गया वहां से अब द्वारका डबोले की आज भी प्रमाणित है कि द्वारका समुद्र में डूबी हुई है अब अभी हमने औल पचोल ज्ञान सुन रखे थे ज्ञान नहीं था अब ये सच्चाई सुनेंगे तब भी मन भी मन में भी त्री घंटिया नहीं नहीं, नहीं, हो गया नैसे हो गया नैसे बताऊंगा क्या हुआ फिर वो जगह जब उसमें पूजा शुरू हुई पूजा का समय आ गया और पूजा के समय वहां के पांडे लोग जगन्नाथ के मंदिर के और जी पूजा करने आगे कबीर साहब उसी रूप में खड़े हो गए जुला रूप में यानी छोटी जाति जैसे कहते हैं तो उसने क्या किया अब जी ना दो कैसे स्वच्छता के साथ जा रहे हैं आगे वो छोटी जाति वाला कबीर खड़ा है पांडे ने पकड़कर साहेब की बाजू जो दरवाजे पे खड़े थे महाराज मंदिर के पर पकड़कर बाजू और दूर धक्का दे दिया एक मारी लात मनहूस आज तुम भगवान की पूजा अर्थ और अरे तू नक आगे खड़ा सुबह सुबह तेने तो माथा ठड़का दिया एक बार तो गिर गए फिर उठ के दूर जा बैठे <coughs> क्यों धोती कुर्ते में रहना और डाढ़ी बडरी टोपी छोटी सी टांग रखी कसर तो पर रख रखी मुझे <coughs> भगवान कौन माने जो जो कर जिस प्रकार को पीठ छेद कर बैठा दिया करें बैठ गए कौन में साहब जाके अंदर जाकर देखें सारी मूर्तियों ने कबीर साहब का रूप बना रखा वह सामने गेट पकड़िया था अब सारे पांडे कूदये भ्रष्ट कर दी मूर्ति भ्रष्ट होगी हमारी तो ये क्या हो गया? क्या लीला होगी आज क्या अन्य होगा परानी क्या होगा वो लागे पत्र ढूंढना क्या होगा एक पता नहीं अनर्थ होगा दुनिया में परमात्मा थे वो क्या अन्य होता वो तो बल्कि लाभ होता है थोड़ी देर में बारह दिन अपनी लीला वापस कर ली वो मूर्तियां ज्यो की त्यो होगी और फिर उनको गंगा जल पर से इक्कीस बार दो उनको क्योंकि वो अछूत का रूप बन गई थी कबीर साहब का फिर दो के पूजा की उस पांडे का कोड शुरू हो गया और एक महीने के अंदर सारा चाम चू चू का पड़न लाग गया सारी दवाई सारी स्तुति सारी साधना कर ली सारी रात बैठ बैठ करो कर सपने में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए कि पांडे उस संत के पादों का पीले तेरा कोड कट जागा <स्थाँगा> हमारे बस का कौन है अब मरता क्यों नहीं करता <स्थाँगा> जाके कबीर साहब के चरणा में पड़े वो पांडा अरे साहेब उल्टे उल्टे अटे महाराज जी मैं तो तो देखा आपके कपड़े लाग जाएंगे ने बोले महाराज जी जूत मार लो इस अच्छा थे पापी जी हूँ गलती होगी नादानी समझ लो आप तो महापुरुष हो जब महाराज जी बोले के चाहव दो आपके कितने के अकियातने मैं जब तो जात खत्म है और सुख हो जात जो तो की त्यों ऐ तेरेगी आठ लागे तो हम मुसलमान ना कहे जाडा लुवाण और वैसे मुसलमान बुरे अर वैसे हिंदू बड़े मुसलमानों को आठ लागे हिंदुओं के संतों के पास मुसलमान है <coughs> तो फिर कहा जाते हैं वो मजहब अपने या तो फिर भी कर डे रहो मरो वैसे को जाके नहीं ये गलत बना रखे अपन ना कोई जाति है ना कोई मजहब है ना कोई छुआछात है भाई ठीक है जो शराब पी मांस खा उसका भी नफरत करा नकमीत है जो नेक आत्मा परमात्मा का भक्त आत्मा भगवान का भजन करे उससे नफरत की जाति के आधार पे या किसने ला दिए नादानी के अब न बोला भाई बात सुन ले पैर दो ले रोजाना इस चलनामृत को अपने जल जलम डालकर बाल्टी में थोड़ा सा डाल लिया करिए स्नान करना ठीक हो जाएगा वैसे वैसे भी हो जाना था पर उसका पूरा व्रम वेटना था इक्कीस इक्कीस दिन इकतालीस दिन बताया उन्होंने वो ठीक हो गया फिरने बोला एक बात और सुन लेना यदि इस जगन्नाथ के मंदिर में छुआछात कोई करेगा उसके साथ ये हर्ष होगा हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ का मंदिर है और उसमें आज तक छुआछात नहीं हुई जब से उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है ये पूछो जाकर उन आज जब से वो बना है उस समय से छुआछात नहीं है किसी जाति का कोई जाओ ऐसा क्यों भाई क्यों भगवान भी दोगला हो गया के ओरा मत बड़न निधि करते और उसमें कोई जाओ वो भी तो उसी ईश्वर का मंदिर था वो भी उसी ईश्वर का मंदिर है पर इसके भेजने लोगों ने छुपाया दिया क्या कहीं कबीर साहब की महिमा ना हो जाओ और चाहे चाहना बूंद के भी गुण गाने पड़ जाए पर कबीर साहब की नहीं महिमा हो जानी चाहिए कितने अब लाल की पर कौन करे भाई जगन्नाथ के मंदिर की जगन्नाथ की मूर्ति ना बनाए किसी की मत ना मूर्ति बना दो कबीर साहब गए अस्सी साल के बूढ़े का रूप बना के अच्छे जितने सारे सामान चीनी पूरा समान गोड़ा का बूढ़ी सी शक्ल बना के इंद्र दमन के पास गए कि राजा मैं मूर्ति बना दूंगा अक मूर्ति बना दोगे दो बना दूंगा अक बना दो जब तक मैं ना कहूं कुछ कमरे के मैं स्वम आवाज दूंगा जब मूर्ति पूरी हो जाएगी अब लोग दिखावा ठुक ठुक ठुक ठुक कर दस पंद्रह दिन हो गए बनाता ने कमरा कमरा नहीं खोला। गोरखनाथ बताते हैं आगे। कहने के राजा जगन्नाथ का मंदिर तो बना दिया त्यार हो जाएगा कोई मूर्ति भी बनवाई है स्थापित करने के लिए हांधी बनाने लग रहा कारीगर तो कहने लगा मुझे दिखाओ पहले कोई ऐसा ना गलत ना बना दे इंद्र बोला जी उन्होंने कहा है कि पंद्रह दिन तक इसको खोलना नहीं जब तक मैं ना कहूँ इतना खोलना नहीं दस पंद्रह दिन इसने लगे न हो नहीं तो मूर्तियां कहने लगा ये ऐसे बांटते कारीगर? वो गलत बना देगा हम कैसे स्वीकार करेंगे अब तो मौके पर सुधरवा भी लेंगे खोलो इव गोरखनाथ की राजा ना माने तो डर गया कि उस दे दे, दे बोला जी देख लो थारी मर्जी मात के मैं कंता को ना उसका गेल गे लोलिए राजा भी पीछे पीछे दो चार बात तो गोरखनाथ जी ने कहा कि दरवाजा खोलो कारीगर कारीगर क्या नहीं खोला है ला तो के तोड़ो इसको। वो दरवाजा तोड़ दिया ना कारीगर पाया भगवान के इतने तथा बनाने रह गए उस मूर्ति के इतने हाथ नहीं आगे के पंजे नहीं उनका है और तड़े पह के पंजे नहीं ये टून टूड हाथ से हाथ भी जगन्नाथ की मूर्ति में जाकर देख लो तो वो कारीगर गायब मूर्ति नौ अब बनावा कौन उसने अब दो बनाने लागे गया उसकी क्या छीनी टूट जा गया थोड़ा टूट जा क्या शर्म दरद हो जा कोई अलवा नहीं जानता उसके बना के दिखाओ वकी भी नहीं बन सकती वो किनो उठा कर रख दी और फिर भी पेटा नहीं बरता कबीर भगवान है ये जगन्नाथ का मंदिर का फोटो है ये विपर रूप में समुद्र ब्राह्मण का रूप बना के आया हुआ है ये बैठे अपने पे। ये पांडे लोग राजा इंद्रदमन, ये ये सभी वहां पर खड़े हुए हैं। फोटो है बंदी छोड़ का। इस प्रकार अब ये ज्ञान सुनने से ज्ञान होगा जानकारी होती है कोई भी जानकारी आज तक हमने प्राप्त है वो शास्त्रों के आधार पर ही है या किसी के द्वारा हमारे को ज्ञान दिया गया प्रचार हुआ इस ज्ञान को भी आप सुनोगे तो मन अवश्य स्वीकार करेगा तो कहने के लगे कि महाराज जी एक बात बताओ कि आप चारों आए हो जी, जब मैं पहली बार आया नागर वोही युग वो यु कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की नीवन काल पृथ्वी पर्ष, पग न करी परिणाम तभी पगधारा पहुंचे जहा धर्म दरबारा धर्म धर्म राय निरंजन इसको निरंजन को भी धर्मराज कहते हैं धर्मराय भी कहते हैं वो धर्मदास उनका सेवक है ये धर्म ये राय धर्मदास ये दो शब्द बराबर में विचलित नहीं होना धर्मदास है इनका सेवक जो कि सेठ था बांधोगढ़ का और धर्म राय निरंजन का बोध कराता है ये अक्सर धर्मदास जो पूछो मो योग्य कथा कहू मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की न और जीवन काज पृथ्वी पर पग परिणाम तभी साहब को सतपुरुष को पूर्ण ब्रह्म को प्रणाम करके पहुंचे जहां धर्म दरबार वहां पहुंचे आवत मिले धर्म अन्यायी तीन तीन पुनः हमसे राड बी अब जब कबीर साहब उस तपत शिला पर खड़े थे उसी समय निरंजन के भोजन खाने का समय हो गया निरंजन आया और कबीर साहब को क्योंकि सैजदास के रूप में आए थे कबीर साहब उस समय वहां पर जो सतपुरुष का बेटा है उसका रूप बना लिया और उसी सैजदास ने ही उस लड़की को उसके पेट से निकाला था शेरा वाली को निरंजन के तह और सैजदास ने ही साहब का हुक्म सुनाया था कि तू तो 21 ब्रह्म लेकर सतलोक तो निकल जा तो यहाँ आके बोला मेरे तला जोगजीत जोग का बनाते थे जी, जोग जीत जीत। का बनाते शायद राज में वहां से तो तेना मुझे मार निकालिया अब तेना कूटूंगा तो उठा गया मेरा तू क्यों आया मेरे राज में, तो तो तो तो तो तो तो तो में? तरीके ही मत पड़ गई वहां से मुझे निकाल का घना नाराज हो गया कहने लगे मैंने वो सतना का सुमर कर दिया यानी नाम की महिमा बताते हैं, इस नाम में इतनी शक्ति है तो ये निरंजन जपटाता पर चिड़िया बाज़ पर जपटता है पर इस सुमर को सुनकर एकदम ऐसा गिर गया और पड़ा पड़ा तड़फे जैसे पक्षी की पंख कट जाया करे और पड़ा कर तड़फा करे और फिर भाई नहीं बस आई ना इसकी मेरे पैर पकड़ लिए और बोला मनो माफ कर दो तो मेरा बड़ा भाई मैं आपका छोटा भाई यहां पर आप देखते हो किसी की नहीं बसावट जाए ना एक बार तो चाल उससे तगड़ा हो ना फिर पां पकड़ा करे नम्रता से काम लेता ये दोनों चापलूसी मन में होती है तो यहाँ क्या किया फिर ने बोला दर्मदास मेरे पैर पकड़ लिया धर्मराज ने निरंजन ने के काजा पुरुष प्रताप सीज पर छाजा आवत मिले धर्म अन्यायी और तीन पुनः हमसे रास्ते में जो है जो ब्रह्म है ऊपर रूप में रहता है और यहां उसकी गुप्त शक्ति काम करती इसलिए देवता लोग इसको निराकार मानकर के ढूंढा पानता नहीं और शक्ति जबरदस्त तो निराकार मालिक मान के छोड़ दिया आवत मिले धर्म अन्यायी अन्यायी कह बंदी बना छे बेटा बेटी दे कल न बेटे ने छीन ले कदे बेटी न मार दे कदे विधवा कर दे और कदे हम निये कहते हैं आवत मिले धर्म अन्यायी और तीन पुन हमसे राड बढ़ाई फिर मेरे लड़न लाग गया मोको मोके देख धर्म डिग आवा मुझे देख कर धर्मराज निरंधन मेरे पास आ गया और महा क्रोध बोले अतुरावा छो माँ के बोले। जो जीत यहां क्यों आए और जो तुम हमको बचन, कस आयो, सो तुम हमको बचन सुनाओ तुम हमको मारन आयो पुरुष सुनाओ या तो तुमने यहाँ से भी कुटना कुटनाया और कोई हुक्म है मालिक का वो सुना मुझे क्या क्यों आया <coughs> तासो कहा सुनो धर्मराई और जीव कालम संसार सिदाई इन जीवों को बोली बाली आत्माओं को सच्चा सच्चा मार्ग और बता का, का तो गुमराह कर इन जीवों को। सास्तर बना का है। कर दिया काट लिए पुनः थोड़े पाप गणे बन जाते हैं दोनों भोगने पड़े गीता जी का ज्ञान है जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगे हैं पुन के लिए स्वर्ग और पाप के लिए नरक कर्म कटते को <coughs> तो तेरा तेरा भेद खोल का जाऊंगा मृत मंडल में, में। पुरुष भेद गुप्त तुम तो जीवन जीवन तुम बहुत बुलावा और बार बार जीवों को सतावा तक एक एक आज मनुष्य कलकुता बन जाऊंगा शर्मा खाजला ला, खाजला लागे कीड़े पड़े हैं और सारे दिन तक एक तांडो और भज भज मर लिया भगवान अड़े और सब नौ चौरासी ना मिट्टा सभी कहते हैं आपके सामने बताऊ तो फिर तो पेटा भरना चाहिए इस प्राणी का पर वो ज्ञान अब ओछा मंदा पेंट किसाए हो जाए वो जल्दी सी जगह छोड़ा को ना रेग मार भी करनी चाहिए उस पर मारण की खातरे जब उतरेगा तासो, तासो कहा सुनो धर्मराई जीव काज में संसार सी जीवन कह तुम बहुत बलावा और जार बार जीव सतावा तपत छापे बार बार बार बार जीवों को सतावा पुरुष भेद तुम गुप्त कह रख्या परमात्मा सतपुरुष का भेद तुमने गुप्त रख राख्या और अपनी महिमा पर गट बाख्या अपनी महिमा को तो प्रगट कर दिया और सतपुरुष को बोला दिया अगोर भगवान सै कोई वेद बतावे गीता बतावे ला गीता जी सुनाता हूं कि एक और भगवान से तभी इस जीव का पेटा भर से भाई नरेंद्र में कृष्ण भी कह देता है नरेंद्र भी स्वयं कह देता है कृष्ण नहीं बोलता उसमें नरेंद्र जी बोले तो पता है कि भाई एक और परमात्मा है उस अपने को नहीं करे यहां पे, पहले तो कहते मुझे ढूंढो मेरी शरण आ जाओ अब कहते हैं उस परम पद परमेश्वर को बलि बाती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते उस परमात्मा सतपुरुष पूर्ण परमात्मा आनंद कोटिवर्म के मालिक की जो पूजा करते हैं वह फिर संसार में नहीं आते और अपना ज्ञान देते हैं जीवन मरण जीव का नहीं मिटता यहां का जिस और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की उत्पत्ति विस्तार हुआ जिस प्रातन यानी आदि का भगवान जोश है सतपुरुष और संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष की शरण में इस प्रकार दृढ़ निश्चय से उस परमेश्वर का मनन और निधि दासन करना चाहिए उस परमपिता परमात्मा की मैं शरण में हूं और इसलिए ऐसा तुम ध्यान लगाएगा तो वह तेरा छुटकारा हो जाएगा आगे है, है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है अध्याय का मां श्लोक गीता जी का सुना रहा हूं आपको सरलार्थ जिस से परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है अरना जचिया जी मेरे पास रखी है किसी का भ्रम होता इबा पढ़ लियो जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त व्यापक है, है। उस परमेश्वर की अपनी कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता डॉक्टर कृष्णा मैन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया राष्ट्रपति ये कृष्ण जी के अन्य भगत थे लेखक भी बहुत तगड़े थे इन्होंने अपने लेख में लिखा है की मैं एक बात मंजस् में पड़ जाता हूँ पहले तो भगवान कह रहे हैं मेरी मेरा जान करो और फिर उस परमेश्वर का क्यों कैसे कह दिया यह बात सुनो यहाँ पर मेरी बुद्धि काम करना छोड़ देगी वो और परमात्मा कौन सा वो परमात्मा भाई कबीर भगवान सतपुरुष है जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्यापक है उस परमेश्वर की स्वाभाविक कर्मो द्वारा यानी घर में रह गए कबीर साहब घर में रहे गरीब दास जी घर में रहे रविदास जी घर में रहे और कितने भी संत आपको बता और पारयोगे परमात्मा उस सतुष का वजन किया और फिर आगे तिरसठवा श्लोक छियालीस में जायका बैसठवा श्लोक हे भारत तू तो इस प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा उस परमात्मा की का सुमन कर्ण और उसकी कृपा से ही तू तो उस परम परम धाम को जाएगा तेरा ज्ञान था मैंने किसी को नहीं बताया तेरे को यह भी बता दिया इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भाती विचार कर ले अब जैसा तेरे मन मा वैसा कर ले ये गीता जी का श्लोक आपको सुनाए तासो कहा सुनो कहते हैं उस धर्मराज को फिर मैंने बताया निरंजन को ताशो कहा सुनो का संसार धर्म राई और जीवो का राख्या अपनी महिमा पर गट वाख्या तपत सिला पर जीव जराहो और जार बार निजस्वाद कराहो इन फूक फाक के ये तुम्हारे रोए बेचारे तपत सिला पर लाख प्राणी रोज और तो उनका मैल का लगा हुआ, शराब का मांस का सुलफे का तमकू सूंगन का, का चटपटे पकोड़े का, गंदे देखन का, ये व्यसन देखा जमती है और वहां तो जीव मरता नहीं कई लोग कहे कि जीव तो अमर है खावा क्यों करे या भी झूठ लगे ये शरीर खोखा है कहते हैं ये तू तो यहां रह जाता है मनुष्य तो मनुष्य नहीं है ये खोखा है इसके माध्यम से वासना इकट्ठी करवाता गंदे गंदे व्यसन देख कर चटपटी चीज खाकर इसने लुकी सुन छोड़ देखा इसमें एक और चीज बना ली सूक्ष्मी का सूक्ष्म कारण कवल महाकार और महाकवल शरीर है उनके बीच महात्मा बांध राखी से इसको उस तपत् उसके ऊपर वासना जम जाती है इसकी वासना और उसको तपत् इतना गर्म करता है वो महल काट कर फिर आरम तक खावे मुर्गे की जानदा और खाने वाला खुशी मना रहा देख कितना उल्टा सिस्टम है पर जीव और जाल बार फिर स्वाद उनको फूके जीव मरते नहीं वहां बेहोश हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं दोबारा वासना छोड़ के फिर अपने कर्म दंड भोग कर दूसरे जीव जाती बन जाती है कुत्ते दे बन जाती है मरते नहीं पर मरते बुंडा काम याता अब ये ये जीवन है, ये देखो बोल सकता में मार सकती है थोड़ी देर ये गल्ला तो अपने साथ है बंदी छोड़कर मेरे क्षण में आ जाता दोनों संकट काटो इस काल ने देखो कि आपने बेमौत मारा से तपत तुम अस्कष्ट जीवन को दीना ताते पुरुष में आज्ञा देना जीव चेता लोक ले जाऊं जीवों को चेता के ज्ञान दे के समझा के सतलोक ले जाऊंगा और काल कष्ट से जीव बचाऊं ताते हम संसार ही देव देवाना लोक ले पठाये इसलिए मैं संसार सागर में जाऊंगा और नाम सतनाम रूपी परवाना यानी मंत्र दे के और सतलोक ले जाऊंगा सुन काल भयंकर भय यह सुन के नो का निरंजन नो कपी लाल आंख कर ली मेरे ऊपर और हमको त्रास दिखाव आये हो और मेरे को नो छों ना गुस्सा हो होकर खत्म कर दो ऐसे आए मेरे ऊपर और क्या बोला सत्तर युग हम सेवा कि मैंने पिताजी पर राज मांग रहा क्या तू तो बीच में कौन आ गया तीसरा तेली सतपुरुष से ले रहा क्या करके तू तो कैसे ले जागा जीवों को फिर चौसठियोग खुष और आज अच, अष्टखंड पु, पु, और तब तुम मार निकाल मोही और जोग जीतना तो मेरे को मार के निकाल नारिया और एक तनमे छोटो को नो लेकर जब तुम मार निकाल मोही अब जोग जीतना ना छोटो तो ही सतगुरु जी बोले तब हम कहो सुनो राय तुमरे डर हम नहीं डराया तेरे डर तना में हम डर तेज पुरुष का बल आही अरे काल तेरे डर में नहीं डराई पुरुष प्रताप सुमराती बारी उस सुमरन के मनुष्य नाम का और शबद अंग ते काल ही सारी उस शब्द रूपी उस काल का जो है ना अंग सार दिया एक गुप्त झटका दे से का नाम और उसके जो है ना ऐसे दड़ाम देसी गिरा जमीन के ऊपर गधा का उठा वहा निरंजन की जमीन पे, निरंजन लोक पे तत्क्षण दृष्टि ती हेरा और श्याम ललाट बहाती केरा इसी बूंदी बकराल सकल उसकी छोटा माथा लंबी लंबी दांत इसी बूंदी शकल और पंख गात जस होए पखेरु ऐसे काल मही पर हेरू जैसे पक्षी की पंख काट दिया करे ऐसे निरंजन वहां पर पिड़ा पिड़ा तलफ रहा क्रोध कछु नहीं बसाई तब पुनःरण पड़े चरना तराई जब नहीं बसाई ना उसकी जब मेरे पां पकड़ दिए <coughs> कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी अरे करो विंती में तो ही बंधु जान विरोध किया घाट भाई अब मोई से मन भाई जान क्या कर दिया था आप गलिया आप माफ कर दिया गलती होगी मेरे पे मन अपना बड़ा भाई समझ के था ना लड्डा में <coughs> पुरुष सम अब तो ही जानो भगवान आपने बड़े मैं तो सर्वज साहेब अक्समा छा अ के दाता हो अक्समा के सागर हो छत्तीस बुराई ग्री और पैर पकड़ कर छोडे को राजमोही तुम करो बख्शीस ज्ञानी पुरुषो एक समय सो दस मई मैं तो आपको उन सोलह के सोलह भाइयों में आपको प्रधान मानता हूँ भगवान सतपुरुष ने मुझे ना, तो ना, ना <coughs> विनती की मैं सेवक दूता ना जानी ज्ञानी विनती एक हमारा सोना करियो जो हो मेर बग, मोर बड़ा पुरुष दीन दस मोह है राजो तुम भी देहो हु, हो जो काजो अब हम वचन तुम्हारा मानी हंसा, हम से बोल जी ले दियो पर मेरे लियो हंसा से काम से वो काट दियो क्या बचन बढ़ लो जब बताऊंगा महाराजी कवर से कहता ही है, और भाई और के मांगेगा और मांग लेगा जो दे देंगे हाथ जोड़ के बोले महाराज जी तीन युग में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कल आवे तब तो सन बहुत जावे चौथे युग में कलयुग में कितने जीव ले जाइयो? काल ने मालूम था कि कलयुग में ये जीव भक्ति करण के काबिले कौन रहे? इतनी घटिया वृत्ति हो जाएगी ये सुनि में जो आज त्यार हुए टेलीविजन क्या ये पहला को गायब था कौन सा पर बुध मैं आने को दिया। अब ऐसी नकली सुविधा दे दी ये अंधा हो गया जीव चौबीस तो घंटे टेलीविजन प्रोग्राम आते हैं और गंदे से गंदे बैठा कोडे बो उसको उसी समय अपना <coughs> ये शराब पहले नहीं थी इतनी अब शराब में सारे पागल हो तो आवाज नहीं जहाजों जो चाल है जहाज की सुविधा देख लिया तो भगवान कदे भी याद ना आवे जहाज के माँ उड़े खाना पीना बताओ भगवान ने क्यों कर याद अच्छा फिर उड़े टेलीफोन ले अपना टेलीफोन इतना वहीं बैठे बैठे बात कर रहे तो दूर रहा वहाँ बात करते वह के अंदर बेटा मैं यहां चुका और तुम पढ़ाई का ध्यान रखना खेलने मत जाना मतलब इतनी देर की उसके एक हजार रुपया खर्चे गए वो बेसक कहो क्यों पैसा माया ने ज्यादा दे रखी है ऐसु है को नहीं <coughs> कहने का भाव है कि काल न बेरा था किसी कर दूंगा इन प्राणियों को इस कलियोग में ये भक्ति का निधे दिखाईए कुछ तो शराबमान देखिए पी का शराब ने या पहली बेचारी बेचारी और फिर उसका बूझा कौन का बंदी छोड़ काटे दस हजार परिवार जो है इसे उजरे बचरे जो दारू पी का सच्चा नाश कर रखा था नाम लेते छोड़िए नशा मुक्ति केंद्र भी फेल था उनके आगे इस बंदी छोड़ का नाम लेने का रू भी ना करती मारी दी अब तो उसकी तरफ देखने को दिल नहीं करता शराब को इतनी कृपा बख्शे बंदी छोड़ ऐसे ऐसे दस हजार परिवार थोड़े होने शराब वाले और बाकी दुखियों का बेरा कौन कितना निवारण हो गया तो काल ने सोचा था कि कलयुग में यह प्राणी भजन कर ही नहीं सकता न बोला उसमें आप बेशक ले जाना बंदी छोड़ने बेरा था क्योंकि सतयुग में भी साधना होती है जीव की इतने अच्छे विचार होते है उनकी सुमाधियों लग जाएं सतयुग में सौर की और बेरोना कहा तक पहुंच जाए का हम सब देखे ऊपर ऊपर टट्टू देखे बता के दिखे ऊपर सारा काल बर यहाँ पर प्रकाश दिखे वो काल का पहाड़ दिखे वह काल के 21 इक्कीस तक कुछ भी ना दिखे वो काल दिखे से देख लो इसने कहां तक देखोगे और फिर उनकी बिहान मटी होती है तो कबीर साहब की उसी मानना भी नहीं था इन्होंने त्रेता युग में भी सुख बतेरा साधना खूब होती थी द्वापर युग में भी इन भक्तों की सबकी बहुत अच्छी साधनाएं थी इंद्र का कहते हैं विराट नगर में जब गए राजा विराट के पास पांडव उसमें अर्जुन ने गुप्तवास उन्होंने गुप्तवास था एक एक साल का अज्ञातवास तो उसने लड़कियों को नाच सिखाने सिखाना था अर्जुन ने उसने सीखने की खातर कहा गए इंद्र लोक में सह शरीर इंदरलोक में गया अर्जुन ये प्रमाण मिलता है आपको और वहां पर एक साल रहा <coughs> और वहां पर सीख कर नाच मतलब कुछ दिन रहा नाच सीख कर नीचा गया और फिर विराट की लड़कियों को वो नाच सिखाता था अब यह विचार करो जब अपनी सिद्धि शक्ति इतनी तो आम व्यक्ति में थी उस समय यदि आज कोई इतना भी हो, हो जाए ना संत सारा देश इकट्ठा हो जाए क्योंकि अभी साधना है कोई नहीं किसी में और वो अपने वहां चला गया था तो हो गया मुक्त अर्जुन नरक में गया फिर तो बंदी छोड़ कहिए कही बोले क्यों करमे विनती एक करों करो हो ताता, ताता माने बड़े भाई, बतन बतन बंद हो सुनो हमारी बाता बतन बंद हो के मेरी बात सुन लो सतयुग त्रेता द्वापर बाही और तीनों युग जीव थोड़े जाही चौथा युग जब कलयुग आवे तब तल शरण जीव बहु जावे ऐसा वचन हर मुझे दीजे और तब संसार गमन तो हे हे मालिक हे हर हे भगवान ऐसा मुझे कबीर साहब को हरि हरि हरि कहता है भगवान का। माने भगवान का माने तीन लोग के विष्णु में से अब हरि राम भगवान सुनाना मारी सुई रामचंद्र जी पर कृष्ण जिया तो ऊपर नहीं जाती और यहाँ पर वो स्वयं नरेंदन भी हरी कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को ऐसा वतन हर मोह तब संसार गमन तुम की जयी साहब नो शर्त मान ली विनती तो लीन में जानी के ठगे काल अभिमानी दस विनती तो मोह संगनी सो बस स अब बकस मैं तो दीनी चौथा युग जब कलयुग आया तब हम संसार अपना अंश पठाया <coughs> चारों युगों में भी ले गए पर थोड़े जीव ले गए बंदी छोड़ तीनों में अपर चौथे महीने जब मैं आता है तो जब मैं अपना अंश अपना शक्ति देकर अपना अंश भेजता हूं या स्वयं आता हूं फिर क्या बोला उसने जब वचनबद्ध हो गया ना कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण परमात्मा धन्य तो बोला जी ठीक है भाई बुधवा तू ने मांगी मैंने दे दी पर एक काम और करना के मेरा अंश कलियुग में कृष्ण बन के जाएगा और वो अपना एक मंदिर बनवाना चाहोगा वो मंदिर समुन्द्र नहीं बनने देगा आप वो पुल मंदिर बनवाना और फिर प्रण करवाया के समुन्द्र जो है पुल नहीं बनाने देगा रामचंद्र जी के विष्णु अवसा अवतार मेरा अंश विष्णु का अवतार जो है रामचंद्र बनकर जाओगे क्योंकि ये कथाएं पहले लिखी हुई थी निरंजन के द्वारा अब इतना समय नहीं है कि मैं हाँ पहलू प्राप्त को रामायण को दस हजार वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने लिख दी थी क्यों लिख दी थी भाई क्योंकि ये पहले ऑलरेडी स्टोरी लिख रखी थी निरंजन ने जैसे पिक्चर बनते पहला उसकी कहानी बनती है और उस कहानी का जिसमें बेराहू यहाँ ये फिल्म के जानने वाले ने बोले उसमें न्यूर हर फिल्म रिलीज भी हुई है और पहले बता देते तो उसमें इतने पात्र है उसमें ऐसे है उसमें ऐसे है वो कहानी पढ़कर नावल बना दिया और सतयुग में जब अहिला को शराप दे दिया था गौतम ऋषि ने अहिला ने प्रार्थना की थी कि मैं पत्थर की तो बनगी पर वापस कब जाऊंगी के त्रेता युग में विष्णु जी जाएंगे रामचंद्र बनकर तेरे ऊपर खड़ा झाड़ेंगे और जब तू देवांगना बनकर देवी बनकर वापिस आवगी यहाँ पे बोली भगवान द्वापर युग और फिर त्रेता अब सतयुग है फिर द्वापर फिर त्रेता आएगा महाराज जी मेरी गलती नहीं थी इंद्र की नादानी थी इंद्र ने आपका रूप बना के मेरे पास आया था और इसमें मेरा खोट नहीं है महाराज जी इसमें कुछ राहत दे जाओ मेरा जल्दी छुटकारा हो जाए इस पे गौतम ऋषि ने कह दिया था कि त्रेता युग द्वापर से पहले आवेगा अब ये बताओ ब्रह विष्णु महेश बड़े हुए गौतम ऋषि बड़ा हुआ जिसने युग बदल दिया त्रेता युग द्वापर से पहले आना शुरू हो गया और वो हिस्ट्री जो द्वापर में या घटना चलने थी रील या त्रेता पहले चला दी त्रेता युग पहले आ गया और उसी प्रकार घटी जो पहले लिख रखी थी तो बता भाई फिर यह बात इसका लेखक कौन है ये तो कठपुतली है रामरता फिर इसका मतलब जैसे लिख रहा क्या से चले तो ये वो निरंजन है भाई जो यहाँ का डायरेक्टर है इस फिल्म का चारों युगो किया का और ये पूर्ण परमात्मा है जो बंदी छोड़ ये फाइनेंसर है इसका फाइनेंसर बिना बता करेगा कि फिर यो लिखेंद्रेरा इसके कहानी ने तो ये पूर्ण परमात्मा है सतपुरुष अनंत कोटी ब्राह्मण का तो यहाँ कहा है और मेरा जो है समुन्द्र पर पुल नहीं बनेगा रामचंद्र जी जाएंगे जब पुल बनवाना अब यह समझ में नहीं आती रामायण में प्रत्यक्ष लिखा है के तीन दिन तक भगवान राम ने समुद्र के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की रास्ता ना मिला भगवान के हाथ तो जब पत्थर तिर जानते तो पहला क्या पत्थर कोई ना थे उड़ाए या पहाड़ नहीं थे उनके आसपास वो तिराए क्यों ना उन्हें कोई नहीं तेरे वो शक्ति नहीं थी उनमें तीन दिन के बाद जब नहीं माना समुन्द्र और टस से मस नहीं हुआ कह लगा लक्ष्मण मेराग्नि बांध काट लाता के वो तो बातों से नहीं मानते अग्निबान का भगवान राम ने जल समुद्र की तरफ किया और उस वाला के बीच जल से पाटने ब्राह्मण का रूप बना के हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कहने के मालिक इसने खत्म ना करो मेरी भी कोई मर्यादा है इसमें इतना संसार बसा हुआ है इसको खत्म ना करो न बोला नकमे तो भी रावण की गेला जो है ना डीठ हो गया उसका संग भी मान्य हो गया तीन दिन हो गए मैंने रोते ने तेनाली भी नहीं सुनी तुझे तो मालूम ना मेरे ऊपर क्या संकट है लगा जी मालूम तो है पर मैं भी तो कुछ मर्यादा है मेरी तो मेरा की हो भाई के मैं बताता हूं समुद्र बोला आपकी सेना में नल नील नाम के दो महापुरुष हैं सैनिक उनके हाथ से पत्थर चढ़ जाते हैं उनको बुला लो आपका काम बन जाएगा नल नील बुलाए नल नील ये नल नील कौन थे ये मुनिंद्र ऋषि के चेले थे शिष्य थे मुनिंदर कौन था ये कबीर भगवान था ये यह सोचान से सुनना इन बातों को यह उड़ी हुई, हुई सुन समझना पर सो की सो सचाइए नल नील बुलाए नल नील से बोले क्यों भी तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है कि ये पत्थर तिर जाएंगे हक जी तो राम समुन्द्र तो चला जा राम जी बोले के बोले पुरुषो मैं तीन दिन हो गए यहाँ पर याचना कर रहा हूँ और तुम्हारे पास शक्ति थी तुमने बताई क्यों ना मेरे पास आके अन्य बोला जी प्रथम तो हमारी बात को सुना कौन यहाँ पर हनुमान नारंगत जैसे खड़े लाठी ले ही मोटी मोटी कोता हमने कौन को आया था इस आम सैनिक ने हाँ वहां तो दो मारा थप्पड़ तीन बह मरा बोला भाई फिर यह बात सच्ची है पर हम तो डरते ना जी कौ तो बारी सुना कौन अंग जब अनुमान जैसे वहां पर तो स्वयं भगवान से पत्थर ना तो करते बोल बोल बैठिए बैठ बोला फिर करो भाई अखाजे भी करते हैं अब यहां पर फिर महाराज बताते हैं कबीर साहब के गुरु मर्यादा भंकरण का कितनी आनी होगी उन्होंने अपने गुरुदेव का याद नहीं किया और क्यों और अनुमान कैसे फेल होने लगे उनका आगे फटाफट उन्हें सोची भाई न्यो करांगे सोचेंगे मंत्र मंत्र पट कर लिया इनमें शक्ति ना होगी क्या गुरुजी ने याद कर और ली हो जाए उन दोनों ने पत्थर उठाए और पत्थर रखे दोनों पत्थर डूब गए नहीं तेरे और फिर आपने एक दूसरे के मौका नहीं देखे क्या हो गया फिर अपने गुरुदेव को याद किया गुरुदेव को याद किया मनिंदर इसी सामने प्रगटोग कैसे याद करते हो गुरुदेव ऐसे ऐसी आपत्ति आई है और हमसे ये पत्थर नहीं उतर रहे तरें भी को ना बेटा थरे थे क्योंकि अब तो चौकड़ी चौकेंगे तुम वो शक्ति अक्षीण कर दी तुम्हारी अब नहीं उतरेंगे तुमने गुरु मर्यादा भंग कर दी वो शक्ति अक्षीण होगी खत्म होगी और रामचंद्र जी कहने लगे महाराज जी फिर मेरा कुछ प्रबंध करो ये सामने वाला पर्वत मैंने अपनी शक्ति से अलका कर दिया यहां से पत्थर ला उठाकर वहां से पत्थर लाय उठाकर और पत्थर रखे अपने आप तरण लागे अब यहाँ क्योंकि ये जो प्रकरण हमने सुना को दे अब इतना शक्ति तो मतलब तो नारी जो हनुमान में कोयना थी पहाड़ पर पहाड़ समेत कूद जा था लंका पर का या शक्ति उनमें कहा से आ गई वो क्या किसी और भगवान का वदन करते थे हाँ और का करते थे वो मुनिंदर ऋषि सत्पुरुष थे परमात्मा थे रये नल नील जतन कर हार तब सत गुरु से करी पुकार रय नल नील जतन आर तब सत गुरु से करी पुकार जा सतरे काल की अपार सिंधु पैसला त्यने वाले जा सतरे खा की अपार सिंधु पैसला त्य धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़मट वाले धन धन सत सत कबीर भगत की पीड़ रहे <coughs> भगत की पीड़ मटे वाले भगत की पीड़ मटाणे वाले धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मट दसी सरपन जब जा पुकारी इंदर मती अकुला दसी सर्प जब जाप का इन्दर अकुला आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुनायण ने वाले आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुनायण रे धन धन सत गोरु सत कवि कबीर भगत भगत की पीड़ में आने वाले आने भगत की पीड़ में ने वाले धन धन सत गुर पीर दामोदर सेठ के हो अरज करी डूबता देख जहाज दमो द्रशे थे हो करी देख जहाज लाज मेरी रखी ओ हो गरीब समुद्र से पार लंग लाज मेरी रखी ओ हो ग्री बनवाज समुद्र से पार लंगणे वे धन धन सत गोरु सत <स्थास्था> <स्थास्था> <स्थास्था> <स्था> वाले वाले वाले भगत की वाले भगत वाले दन दन। की की धन धन कह कर जोड़ दीन धर्म दास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्म सदरस सदै पूरण करी आस मेट जो जन्म मरण की तरस सत्य पद प्राप्त करवाणी वाले मेट जो जन्म कितरा से सत्य पद प्राप्त करवाणे वाले धन धन सतगुरु सत कबीर पीढ़ मटे वाल भगत की पीढ़ मटान वाल वाल धन धन सतगुर सत भगत की पीढ़ मटान कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूरण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूरण करियो आस मेट जो जन्म मरण की तरास सत पद प्राप्त करणे हो धन धन सत गोर सत कबीर भगत पीड़ मटानी सात आपने सुना के धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले रहे नल नील जतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पर सलात रहने वाले